ये मेरे पिताजी पंडित नरेंद्र शर्मा की कविता है रथवान हम रथवान ब्याहली रथ में रोको मत पथ में हमें तुम रोको मत पथ में माना हम साथी जीवन के पर तुम तन के हो हम मन के हरि समरथ में नहीं तुम्हारी गति है मन मत में हमें तुम रोको मत पथ में हम हरि की धन के रथवाहक तुम तस्कर पर धन के गाहक हम हैं परमा रथ पथ गामी तुम रथ स्वारथ में हमें तुम रोको मत पथ में हमें तुम रोको मत पथ में दूर पिया अतियातुर दुल हमसे तुम उलझो मत इस क्षण अरथन कुछ भी हाथ लगेगा ऐसे अनरथ में हमें तुम रोको मत पथ में हमें तुम रोको मत पथ में अनधिकार कर जतन थके तुम छाया भी पर छू न सके तुम सदा स्वरूपा एक सदृशव पथ के इति अथ में हमें तुम रोको मत पथ में हमें तुम रोको मत पथ में शशिमुख पर घूंघट पट जीना, चित्तवन दिव्य स्वप्न लवलीना दरस आस में बिधा हुआ मन मोती है नथ में हमें तुम रोको मत पथ में हम रथवान ब्याहली रथ में हमें तुम रोको मत पथ में हमें तुम रोको मत पथ में धन्यवाद